करने से से रूप भगवान ने प्रकार उत्तर कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्न पूर्वोक्ता अभिप्राय निश्चित प्रश्नकर्ता का पूर्वोक्त अभिप्राय निश्चित होता है प्रश्न करने वाले का पूर्वोक अभिप्राय निश्चित होता है यह सिद्ध होता है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 वो तो वहाँ का है और यहाँ ठीक है और यहाँ का देखेंगे इसका पंचम अध्याय का प्रथम क्या है यक्षर एकम ये एकम है ना यत एकम श्रेयम इन दोनों में जो एक श्रेष्ठ है अब पंक्ति लगाएंगे तो जयसी चेत क्रमणस्थ यहाँ पर ज्ञान और कर्म को साथ साथ होना संभव न होने के कारण सात साथ, -साथ होना संभव न होने पर ये तो वहाँ बताया कि साथ साथ नहीं हो सकता है और इस प्रथम श्लोक में जो अभी आएगा ना ये, ये देकम उसके लिए यहाँ पर देखेंगे श्रेय तद निब्रूहित इसके लिए कहा है पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो आया है उसके लिए कहा्रेया इन दोनों में जो श्रेष्ठ है उधे मुझसे कहिए ठीक है तो जो श्रेष्ठ है उधे उसे कहिए क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते है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 एवं अर्जुन प्रश्न इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान इसी निर्णय चकार भगवान ने यह निर्णय किया क्या निर्णय किया वो बीच में लिखा है अर्थात अर्थातों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा सा ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा और पुनः योगियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा कही गयी है कही गयी है अच्छा एक मिनट इसको दोबारा लगाइए एवं अर्जुन पृष्ठा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान निर्णयम सकार भगवान ने यह निर्णय दिया सांख्यो अर्थात सन्यासियों की निष्ठा सांख्यो अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योगेन प्रोक्ता मतलब ज्ञान योग से कही गई है किससे कही गई ज्ञान योग शब्द से कही गयी था लगाना और पुनः योगी निष्ठा पुनः योगियों की निष्ठा कर्म योगेन इस कर्म योग कही एवं एवं इस ज्यानि आ, से कही नहीं है बात लग रही समझ में क्या कहेंगे संख्या नाम सन्यासी नाम निष्ठा ज्ञान योगेन प्रोक्ता संख्या नाम सन्यासी नाम निष्ठा संख्यो अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग शब्द से कही गई है अपुना नाम कर्म योगी नाम निष्ठा कर्मयोगेन प्रोक्ता पुनः योगियों की निष्ठा कर्मयोग कर्म से रही गयी है या पुनः योगियों की निष्ठा कर्म योग से होने वाली कही गई और सांख्यम सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली कही गई ज्ञान योग से ये सांख्यम सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली कही गई और योगियों अर्थात योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होने वाली कही गयी लग जाएगा अच्छा यह तो जैसा लिखा है वैसा भी आसान है कोई समस्या नहीं इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान ने यह निर्णय किया संख्यों अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा कही गई ये ये भी ठीक है संख्यम अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा कही गई क्या ज्ञान योग से होने वाली अपुणा योगियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा कही गई ये भगवान ने निर्णय किया मतलब भगवान के निर्णय भगवान ने यह निर्णय किया जैसा लिखा है वैसे ठीक है जैसा आज बताया और तो ये आगे आएगा न क्या केवलम क्या है ना यो नवला क्षिति आगे आएगा क्या केवलाद संयसनाद और केवल संन्यास से ही सिद्धि न समझ गो प्राप्त नहीं करता है केवल संन्यास से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है या केवल संन्यास से ही मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है जब केवल संन्यास से ही मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है यह संन्यास किसका अज्ञानिका उसको आत्मा का ज्ञान तो नहीं है और कर्म के एक भाग को विषय करने वाला है ऐसा तो क्या क्या संद्यासनादय और केवल संन्यास से ही मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है कि वचनात् वचन से इस वचन से ज्ञान सहित से और संन्यास को जोड़ लेना कि ज्ञान सहित संस का सिद्धि साधन ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व होता है सिद्धि का साधन कैसा सन्यास संन्यासान सन्यास क्यों पहले बोला ना कि केवल सन्यास से सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है या केवल सन्यास के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है तो मोक्ष को कैसे सन्यास से प्राप्त करेगा ज्ञान सहित संन्यास इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व क्या कर्म योग इसी वचनाथ ज्ञान सहित सिद्धि साधन इष्टम इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधन मान्य है या ज्ञान सहित संन्यास का मोक्ष साधन मान्य है सिद्धि का साधन कौन ज्ञान सहित संधन का ज्ञान सहित ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व मान्य है अथवा तो यह ज्ञान सहित संयास सिद्धि का साधन माना गया है क्या कर्मयोग विधान कर्मयोग का विधान किया गया है और कर्म योग का विधान किया गया है तो ये कर्मयोग का विधान किया गया है तो ये कर्मयोगियों की निष्ठा हो जाएगी कर्मयोग की अब ध्यान देंगे हाँ कर्मयोग का भी विधान किया गया गीता में और तो कौन सा मोक्ष का साधन कौन सा संन्यास हुआ ज्ञान से संन्यास पंक्ति लगाएंगे ज्ञान रहिता संन्यासान ज्ञान रहित संन्यास है ज्ञान रहिता संन्यासा श्रेयान ज्ञान रहित सन्यास श्रेष्ठ है वा अथवा कर्मयोग श्रेयान अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है एक मिनट ये प्रश्नवाचक है ना mm. क्या ज्ञान रहित सन्यास श्रेष्ठ है अथवा क्या कर्मयोग श्रेष्ठ <म्ल> है प्रश्न क्या मतलब ज्ञान रहित क्या ज्ञान रहित संन्यास श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है इन दोनों में विशेष जानने की इच्छा से या इन दोनों में भेड़ जानने की इच्छा से अर्जुन बोला आ, क्या मतलब उस अर्जुन ने जो बोला है ना सन्यास और कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है तो कैसे सन्यास को लेकर प्रश्न किया उसने ज्ञान से रहित संन्यास को तो ज्ञान रहित सन्यास को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया ये बात कैसे मालूम होगी क्योंकि भगवान ने क्या बताया है सहयोग कर्म संन्यासाध कर्मयोग को यहाँ कर्म संन्यास ऐसी कर्मयोग को श्रेष्ठ कह दिया तो जो ज्ञान सहित संन्यास है उसकी अपेक्षा कर्म जो श्रेष्ठ हो सकता है क्या तो किस संन्यास से संन्यासम श्रेष्ठ होगा तो इसका मतलब है कि ज्ञान रहित संन्यास को लेकर ही अर्जुन रह सकती है ठीक है अर्जुन हुआ क्या संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम क्या संसती कृष्ण कर्म नाम संसम क्या पुनर्योगम संसती हे कृष्ण आप कर्मों के सन्यास का और पुनः योग का उपदेश करते हो से उपदेश करते हो आप कर्मों के सन्यास का उपदेश करते हो और पुनः योग योगम करते यहाँ पर क्या कर्म कि आप कर्म का उपदेश करते हैं योग से यहाँ पे कर्म लेना है कि हे कृष्ण कर्मणाम संन्यास हम कर्मों का सन्यास और क्या पुनः और पुनः कर्म का उपदेश करते हो गीता में दोनों का उपदेश दिया भगवान ने कर्मों के सन्यास का भी उपदेश किया और कर्मों कर्मों का का उपदेश एकम तद तद सुनिश्चित श्रेय यद सुनिश्चितम श्रेयम सर्मी ब्रूही इन दोनों में जो सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो इन दोनों में जो सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो, हो, या रूप से जो मोक्ष को देने वाला हम्म, इन दोनों में जो निश्चित रूप से सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो लग जाएगा यद एकम सुनिश्चितम श्रेय इन दोनों में जो एक सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक है तद उसे मुझे कहिए तद में लगाइए शास्त्रीय अनुष्ठान विशेषाणाम शास्त्र में कहे गए अनुष्ठान विशेष तो जिस आश्रम से संन्यास लेना है उस आश्रम के कर्म विशेष का त्याग करना पड़ेगा हाँ सभी आश्रम के कर्म अलग अलग है ना ब्रह्मचारी सभी इसलिए क्या बोला विशेष कर्म विशेष तो देखेंगे कि ये से लेना है शास्त्रीय अनुष्ठान विशेषाणाम अथवा शास्त्रीय कर्म नाम भी कह सकते शास्त्रीय कर्म संस कर आप शास्त्रीय कर्मों के आप शास्त्रीय कर्मों के त्याग शास्त्रीय कर्मों के त्याग का उपदेश करते हैं सन्यासी कर्म एक शास्त्री कर्मों के त्याग को कहते हैं शास्त्री कर्मों के त्याग को कहते हो पुनः योगम योगम से लेना है अनुष्ठानम कि उन कर्मों का ही अनुष्ठान उन कर्मों का ही हाँ योगम कर्ज किया है तेसाम अनुष्ठान तेसाम एवं अनुष्ठानम उन कर्मों का ही अनुष्ठान उन कर्मो का ही अनुष्ठान अब अनुष्ठान कर् पर अवश्य कर्तव्य और पुनः उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को कहते हो उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को कहते हो या उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को उपलब्ध करते हो अवश्य कर्तव्य कौन है कौन होगा अवश्य कर्तव्य कर्म अवश्य कर्तव्यता किसकी कर्मों की और पुनः तेसाम से लेना है कि तेसाम कर्मणाम उन कर्मों का अनुष्ठान अर्थात उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को कहते हो तो दोनों बात भगवान कहते हैं अतः इति संशया अता में संशया इसलिए मुझे यह संशय होता है अता में संशया इस कारण मुझे यह संशय होता है क्या कत्रप श्रेय इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है अता mm? में कर्मम इस कारण मुझे इति संशया यह संशय होता है कि कत्रप श्रेया यहाँ पर अनयो कत्रेय इन दोनों में कौन कल्याण है किम कि कर्मानुष्ठान श्रेय क्या कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है क्यों हुआ तद आनम तद है कर ते यहाँ पर तत्न्यासम तस उसका त्याग या उसका सन्यास क्या कर्म अनुष्ठान श्रेष्ठ है अथवा कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है लगाइए प्रथम पंक्ति अच्छा ये पंक्ति सुन दूसरी अब लगाएंगे प्रशस्त क्या अनुष्छेयम क्या प्रसस्तर अनुष्ठेयम और प्रशस्त श्रेष्ठ कर अत्यंत श्रेष्ठ और जो अत्यंत श्रेष्ठ का अनुष्ठान करना चाहिए क्या प्रशस्त अनुमत श्रेष्ठ क्या अतः और इस कारण तो और इस कारण यह श्रेय श्रेय और बताई और तरफ प्रत्यय होता है कि ये तो प्रशस्तरम जो अत्यंत श्रेष्ठ है एक क्या लेना है कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान तो लगाइए श्रेय एक हा क्या अटा और इस कारण से एक श्रेय कि कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान के मध्य में जो अत्यंत श्रेष्ठ हो जो अत्यंत श्रेष्ठ हो लगाइए यद अनुष्ठान्त इसी मनय से जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं यद अनुष्ठाना जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं यद अनुष्ठानात मन्य से एक ऐसा की मम श्रेय अवाप्ती कि की मेरा कल्याण होगा मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी मुझे कल्याण की अब आपकी करते प्राप्ति मन श्रेया कल्याण की प्राप्ति होगी लग जाएगा यद अनुष्ठान आदि मन से जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं कि मन श्रेया वापसी से आप मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी मतलब कर्म संन्यास के अनुष्ठान से अब कर्म संन्यास करने से कल्याण की प्राप्ति होगी या कर्म करने से संन्यास की प्राप्ति होगी सर एकम एकम कर अन्य सरकार होता है इसमें अब ए, एक क्यों सही सही पुरुष अनुभव एक पुरुष के द्वारा साथ साथ दोनों को करना संभव न होने से एक पुरुष के द्वारा साथ साथ दोनों का अनुष्ठान करना संभव न होने से एक को मुझे कहिए एक को मुझे कहिए तो कही सुनिश्चित करके क्या किया अभित्रेतम कि मतलब इसका अर्थ क्या है मन क्या होगा मान्य हाँ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 तो सुनिश्चित में ऐसा कर देना इन दोनों में तो हाँ मतलब आपको तो मतलब आपको अर्जुन कह रहा है ना इन दोनों में जो एक है आपको आपको इन दोनों में जो एक कल्याणकारक है, है मान्य हो आपको इन दोनों में जो एक कल्याणकारक है मान्य हो यहाँ मान्य एहसास हो गया मान्य हो ऐसा तो या ये क्या करेंगे सुनिश्चित कल्याण कारक मन ऐसा कर लेना आगे देखेंगे निर्णय करने के लिए किसके अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए या मतलब लगाओ अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्री भगवान बोले या ऐसा करना कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्णयाय का ये अटकल लेंगे क्या अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्री भगवान बोले देखो संयस करो कर्म संसा कर्मयोग कर्मयोग निश्रेयस करो उभ सन्यास कर्म कर्मयोग है क्या निश्रेयस करु उन्यासाह कर्मयोगश्रेयस करु संसा कर्मयोग कर्मो का परित्याग कर्मों का परित्याग और कर्मयोग उभ ये दोनों निःश्रेयस्कर है अथवा ये दोनों मोक्ष के साधन है ऐसा भाषा का किया ये दोनों मोक्ष के साधन है कर्म ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन हो जाएगा ह इस बार मोक्ष का साधन तो दोनों में कोई साक्षात है कोई परंपरा है ऐसा समझना तो है दोनों मोक्ष के साधन सन्यास और कर्म योग कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही मोक्ष के साधन हैं तू कर्त क्यो तू कर्म संसाथ कर्मयोग विशिष्ट थे क्यो तु तू क्यो किंतु उन दोनों में किसमें कर्म सन्यास और कर्मयोग में किंतु उन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है अब लगाएंगे भाग से संन्यासाह संन्यासाह क्या किया कर्म नाम परित्यागा और कर्म योगा चा? कर्म योगा का क्या अनुष्ठान तेसाम ते से क्या लेना कर्म कर्मों को करना कर्मों को करना या कर्मों की अवश्य कर्तव्यता तऊ भवी वे दोनों भी निश्रेयस करो कार्य करते निश्रेयम करवाते निश्रेयस को करते हैं निःश्रेयस को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 जिसकी ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु कर्म है कैसे शुद्धि के द्वारा कर्म करने से चित शुद्धि होगी फिर क्या होगा ज्ञान होगा हो। अच्छा और यहाँ पे कर अच्छा ज्ञान उत्पत्ति के हेतु दोनों हैं दोनों मतलब कर्म संन्यास और कर्म ही होगा तो ऐसा समझना कि संन्यास लेने से भी क्या है वो श्रवण मनो निरिध्यासन करेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा और जो कर्म करने वाला है उसको शुद्धि होने के लिए भी श्रवण मनोन निरिध्यासन करेगा तो ज्ञान होगा और जो संन्यास लिया है वो भी क्या है कि समर्ण मनन करेगा तो भी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान दोनों को होगा ऐसा समझना और ज्ञान होने से क्या मुक्त हो जाएगा यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति के हेतु होने के कारण ज्ञान उत्पत्ति के कारण होने से दोनों मोक्ष को करने वाले हैं तथापि करते हैं। फिर भी तू तथापि किन्तु तो फिर भी तयो कर्थ तयो निःश्रेय हेतु तयो ऐसी क्या लेना है निःश्रेयस हेतु न मोक्ष के हेतु उन दोनों में मोक्ष के हेतु उन दोनों में कर्म संन्यास कर्म में भाषाकार ने एक शब्द क्या लगाया केवल कर्म संन्यास मतलब ऐसा ज्ञान रहित कर्म संयास है ये कर्म संन्यास ऐसा है हाँ ज्ञान रहित कर्म संस की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है इस प्रकार कर्म योग की स्तुति करते हैं इस, है। इस प्रकार भगवान कर्मयोग की स्तुति करते है अब ऐसा समझिए आप एक तो ऐसा है ना एक व्यक्ति जिसको की आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो गया आत्मा का ज्ञान हो गया है अब वो कर्म संन्यास कर रहा है या चलो परोक्ष ज्ञान ही यदि हो जाए और फिर संन्यास करे तो क्या होगा कि अपरोक्ष अपी हो जाएगा ना, न कर्मों के से झंडेगा या जाए अपरोक्ष ज्ञान हो गया है तो भी कर्मों का संन्यास करते तो अपरोक्ष जल्दी हो जाएगा और अपरोक्ष होने पर कर्म संन्यास हो कहीं नहीं क्या लेकिन जो ज्ञान रहित कर्म संन्यास है तो वो कब कल्याणकार होगा ज्ञान के होने पर कब कल्याण कारक है ज्ञान के होने पर और समत्व बुद्धि से युक्त होकर यदि कर्म किया जाए तो कल्याण होगा कि नहीं होगा तो भी ज्ञान हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या है कि जो कर्म रहित ज्ञान रहित जो संन्यास है उसकी अपेक्षा भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं क्योंकि उस संन्यास में क्या है प्रमाद का भय रहता है न कर्मों का त्याग कर दिया तो कर्म तो करेगा नहीं अब योग के अभ्यास में क्या है ज्ञान योग के अनुष्ठान में प्रमाद आलस्य तमाम होता है लोग खा पी करके संतुष्ट हो जाते हैं तो सन्यास ले लिया करना क्या है बहुत लोग जो है ना पहले लहसुन चार मिल खाते हैं बड़ा मर्यादा से रहते हैं सन्यास ले लिया सब भक्ष भक्षण भी करने लगते हैं वो लग तो गिली में फिर सिपर हो गए लोग करते हैं तो पागल दिखा लोग नाटक करते हैं है ना तो यही है ना कि जो ज्ञान रहे थे सन्यास की अपेक्षा करना शेष है और जिसको ज्ञान हो गया है फिर लेकिन जो सन्यास लेते हैं तो ज्ञान हो जाए तो फिर सन्यास लेना अनिवार्य भी नहीं ज्ञान हो जाए तो संन्यास लेना अनुभव भी नहीं है पर कोई ले ले सकता है उसने क्या है ले लेते हैं ले सकते हैं लेकिन जो ज्यादातर सन्यास लिया जाता है ज्यादातर क्या लगभग सभी वो कैसे होते हैं ज्ञान सन्यास करते हैं तो इसकी अपेक्षा क्या श्रेष्ठ कर्म लोग तो कर्म में यदि लगा है तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा अब उसने संन्यास कर दिया कर्म से तो हो गया और कल्याण के साधन कर्म तो कर नहीं सकता है अब इधर आलस्य भंडारा खाता रहेगा ये ये है ये। तो अब देखेंगे यहाँ पर कर्मयोग श्रेष्ठ है किस कारण से किस कारण से श्रेष्ठ है क्या कर्मयोग है इसी यहा इस पर भगवान कहते हैं पर ज्ञान सहित संन्यास जो है ना उसकी अपेक्षा अच्छा कर्मयोग श्रेष्ठ नहीं हो सकता है इति किस कारण से इसी यहा इस पर कहते हैं ज्ञान के लिए संन्यास लिया जाता है कि सन्यास लेकर ज्ञान योग ज्ञान का अभ्यास करेंगे यदि कोई करता है तो अच्छी बात है कस्मात्ते किस कारण श्रेष्ठ है इस पर कहते हैं देखो देती महा यह न द्वेष्टि न कांती यहाँ न द्वेष्टि न कांसती सह नित्य संयासी जेय कर्मयोग श्रेष्ठ है न प्रश्न उठाया अकस्मा किस कारण से श्रेष्ठ है तो यह का से है यहाँ पर कि जो कर्म योगी या है? जो? आ, जो कर्म योग का प्रसंग है ना कि जो कर्म योगी न द्वेष्टि द्वेष नहीं करता है न कांक्षा आकांक्षा नहीं करता है जो कर्म योगी द्वेष नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता है नित्य सन्यासी के उसे सदा सन्यासी जानना चाहिए उसे सदा सन्यासी ये भी क्या है कर्मयोगी की प्रशंसा की जा रही है है ना बहुत ऊँची बात है यह ना द्वेषती जो द्वेष नहीं करता है ना या आकांक्षा नहीं करता है या से क्या लेना है कर्मयोगी जो कर्म योग करने वाला द्वेष नहीं करता है आकांक्षा नहीं करता है सहन सन्यासी है यह उसे नित्य सन्यासी जाना चाहिए अन्वय करने के सबसे पहले अन्य करेंगे महावाहो हे महावाहो महावाहो यह नाकांपति ऐसा कर लेंगे क्यों तो ही करोगी क्यूँकी द्वंद रहित हुआ वह वह कर्मी सुखम बंधात्मु सुख पूर्व के बंधन ऐसी छूट जाता है क्यूँकी निर्द्वंद द्वंद्व रहित वह योगी द्वंद रहित वह कर्मी सुख पूर्व के बंधन से मुक्त हो जाता है ठीक है तो जस्व पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है इसलिए इसको तो क्या कहा नित्य सन्यासी कहा पाठ देखेंगे करते ज्ञातव्यास जानना चाहिए सह से क्या लिया है कर्मयोगी इस श्लोक में सब जिस क्रम से आए हैं भाष्यकार उसी क्रम से अर्थ करते हैं ये अकर्थ ज्ञातव्यासा का क्या अर्थ है कर्मयोगी नित्य सन्यासी की यो न देशी और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 निर्द्व द्वंद वर्जिता की द्वंद से रहित रागव द्वेश्वर है ना क्योंकि रागव द्वेश महाभाह बंधन से मुक्त हो जाता है अर्थात अनायास बंधन से मुक्त हो जाता है बिना शुभ परिश्रम के बंधन से मुक्त हो जाता है कर्म करते करते शुद्धि होती है तो फिर ज्ञान ज्ञान में देरी नहीं लगती है अग्नि यदि जल जाए तो काष्ट को जलने में समय लगता है ज्ञान तो फिर ज्ञान हो जाए तो नहीं लगता है ज्ञान के होने में ही विलम्ब है और उसके लिए फिर क्या फिर तो उसका ही लिए सब साधन करना पड़ता है और इसमें भाष्योत्कर्षी का एक व्याख्या है भगवद गीता की उसने तो लिखा है की आजकल दो प्रकार के लोग अध्ययन करने आते हैं या वेदांत के शरण में दो प्रकार के लोग आते हैं कृतोपासक और अकृतोपासक तो जो कृतोपासक होते हैं उनका तो तुरंत जल्दी कल्याण हो जाता है और अकृतोपासक का होता नहीं है उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ने बना रहता है तो इसलिए क्या है कृतोपासक का सीधे कल्याण होता है आगे देखेंगे कहा गया पाठ लग गया तो यहाँ भी कर्मयोगी की प्रशंसा की जाती है आगे देखेंगे विरुद्ध फले न विरुद्ध नहीं नहीं विरुद्ध भिन्न ऐसा नियो करेंगे कर्मयोगानी वालों का एक साथ करना चाहिए अच्छे ये सी भी के जानते सभी विरुद्धयो और भिन्न पुरुषानुश्रेयो ये दोनों संन्यास और कर्मयोग के विशेषण है विरुद्ध कौन है संन्यास और कर्मयोग भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे कौन है विरुद्ध तथा विरुद्ध तथा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य उचित है विरोध होना उचित है यह शंका है समझ गए यह शंका है कि विरुद्ध तथा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय सन्यास तथा कर्मयोग के फल में भी विरोध होना उचित है शंका चल रही तू उत्व दोनों का कल्याण कारकत्व या दोनों का मोक्ष साधन है ही नहीं दोनों का नहीं। क्योंकि जब दोनों, और, कर्म योग ये दोनों हैं और ये भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे हैं इसलिए इनका इनके फल में भी विरोध होना चाहिए और जब फल में विरोध होना चाहिए तो दोनों का दोनों मोक्ष के साधन नहीं हो सकते है ये शंका है किन्तु उन दोनों का मोक्ष साधना तो है ही नहीं प्राप्त प्राप्ते है ऐसा प्रश्न प्राप्त होने पर ऐसा प्रश्न प्राप्त, प्राप्त होने पर या शंका प्राप्त होने पर इधम उचित है यह उत्तर कहा जाता है देखो सावदंती न पंडिता एक योग प्रथग बाला प्रवदंती न पंडिता बाल शांक योग पृथक प्रवंती की बालक सांख और योग को पृथक कहते हैं बालक सांख और योग को पृथक कहते हैं मतलब अलग अलग कहते हैं पृथक कहते हैं मतलब एक अलग अलग कहते हैं अर्थात द्रुद्ध फल वाला कहते हैं पंडिता पंडिता न कि पंडित या ज्ञानी महापुरुष इन दोनों को पृथक नहीं कहते हैं यहाँ पंडित शब्द है और बाल शब्द है तो पंडित का विरोधी बाल शब्द है तो बाल बालकर्थ यहाँ पे मूर्ख बाल का क्या है यहाँ पे तो कि मूर्ख तो बाल मूर्ख मूर्ख जन शांक और योग को पृथक पृथक कहते हैं ना कि पंडित न की पंडित गण इनको पृथक पृथक नहीं देते अब देखेंगे एकम अपी आस्थिका सम्यक उभयो विंदते फलम एकम अपी सम्यक आस्थिका एक का भी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 योग को मतलब ज्ञान और कर्म को सांख्य अर्थ यहाँ पर क्या है ज्ञान तो योग का मतलब कर्म ये है कि ज्ञान और योग को मूर्ख गण सांख्य और कर्म को पृथक कहते हैं पृथक अर्थ है करता यहाँ पर विरुद्ध तथा भिन्न फल वाले विरुद्ध और भिन्न फल वाले तो मूर्ख क्या समझते हैं कि शांत और ये योग ये यो दोनों विरुद्ध है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 सांख और योग को विरुद्ध तथा भिन्न फल वाले कहते हैं पंडिता ना कि पंडितगण इनको भिन्न फल वाला पंडितगण इनको विरुद्ध नहीं कहते हैं और भिन्न फल वाला नहीं कहते हैं पंडिता तू पंडिता कर ज्ञानी न किंतु ज्ञानी पंडित किंतु ज्ञानी महापुरुष दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं कि ध्यान देना की दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं मतलब दोनों का फल एक है और वो कैसा है अविरुद्ध है उनको उसके फल में कोई विरोध दोनों का एक ही फल मोक्ष कथम अच्छा इच्छा करते यहाँ पर कर लेना मानते हैं क्या है मानते हैं ऐसा कर दिया है अब एक अविरुद्ध फल मानते हैं ऐसा कर लेना करते कथम कैसे दोनों का एक फल कैसे है तो इस पूजे की ये आ, कैसे कैसे एकम अपी हो सांख्य और योग इन दोनों में से एकम अपी सम्यक आश्रिता सम्यक आश्रिता का अर्थ किया है सम्यक अनुष्ठित वन मतलब सम्यक अनुष्ठान करने वाला सम्यक अनुष्ठान सांख्य और योग इन दोनों में एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति फलम विन्दते दोनों का फल प्राप्त करता है अब देखेंगे एव ही करते क्योंकि क्योंकि उन दोनों का उन दोनों का वह उन दोनों का वह मोक्ष ही फल है ही करते करमात उन दोनों का तद निश्रेषम एव फलम उन दोनों का वह मोक्ष ही फल है अतः करते इस कारण से मोक्ष फल होने के कारण फले न विरोधा फले विरोधा ना उसकी फल ने विरोध जब दो फल हो और भिन्न भिन्न भिन हो तब विरोध होगा एक ही फल है है। तो विरोध नहीं हो सकता कर्म योग शब्द के द्वारा सांख योग प्रस्तुत सन्यास और कर्म योग शब्द के द्वारा सांख यो तो तथा योग को प्रस्तुत करके संन्यास तथा कर्म योग शब्द के द्वारा सांख तथा योग को प्रस्तुत करके या सांख तथा योग का प्रकरण करके तो देखेंगे जो ये अध्याय आरंभ हुआ है तो संन्यास कर्मयोग यहाँ सन्यास और कर्म योग शब्द आए हैं कौन से शब्द आए हैं सन्यास और कर्म योग शब्द आए हैं ठीक है तो सन्यास और कर्म योग शब्द के द्वारा किसको प्रस्तुत किया गया है सांख्य और योग को संन्यास शब्द के द्वारा किसे प्रस्तुत किया कर्म योग शब्द के द्वारा तभी इस श्लोक में योग सांख योगी लगाएंगे संन्यास तथा कर्मयोग शब्द के द्वारा सांख तथा योग को प्रस्तुत करके अथवा सांख और योग का प्रकरण बना करके सांख और योग का प्रकरण बना करके कथम प्रवीति अप्रकृतम यहाँ पर प्रकरण विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो तो फलई पर प्रकरण से विपरीत फल की एकता को कैसे कहते हो मतलब शंकार करने वाले का विप्राय है कि की सांख्य शब्द से आगे आगे? सांचुन। सांचुन। सांचुन। क्या कहा गया है सांख्य और कर्मयोग शब्द से क्या कहा गया योग तो इनका क्या है कि फल भिन्न भिन्न होना चाहिए तो आप प्रकरण विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो अच्छा भी ननु ये सन्यास कर्म योग शब्द के द्वारा मतलब सन्यास शब्द के द्वारा और कर्म योग का प्रकरण प्रकरण बनाकर पर विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो या प्रश्न हुआ इसका उत्तर देखेंगे इस दोषाना यह दोष नहीं है मतलब सन्यास और कर्म योग शब्द कर, से, से शांत और योग का प्रकरण बना के फल की एकता कहना प्रकरण विरुद्ध नहीं है फल मतलब दोनों फलता ना प्रकरण विरुद्ध नहीं है या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है देखना यद्यपि अर्जुन ने ने यद्यपि अर्जुन केवल सन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया है केवल संन्यासम क्या योगम केवलम को सन्यास के पास ले जाइए यद्यपि यह दोष नहीं है ऐसा क्या यहाँ पे लिखा है चलो इस दोषाना यह दोष नहीं है यद्यप अर्जुन केवलम संयासम क्या कर्मयोगम अभिप्रेत थे केवलम संयासम क्या कर्मयोगम अभिप्रेत यज्ञ अर्जुन ने केवल संन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया था तू भगवान त्यागिन किंतु भगवान ने उसके अभिप्राय का त्याग न करितगेन किंतु भगवान ने उसके अभिप्राय परित्याग न करके ही अपने अभिप्राय विशेष को छोड़कर क्या विशेषम और अपने अभिप्राय विशेष को छोड़कर शब्दांतर से कहने योग्य उत्तर को कहा शब्दांतर से कहने योग्य उत्तर को दिया शब्दांतर हो गए वहां वहां सन्यास था था यहां यहां हो हो गया गया कर्म योग योग अभिप्राय अभिप्राय का करके और अपने विशेष को को जोड़कर से कहने उत्तर दिया योगों इस प्रकार है तो एक सन्यास ज्ञान तद उपाय समबुद्धि संयुक्त सांख्य योग शब्द वाक्यू लगाइए सन्यास कर्म योग संन्यास सन्यास तथा कर्म हुए दोनों को सन्यास और संन्यास और कर्म योग हुए दोनों ही सन्यास और कर्म योग हुए दोनों ही ये आगे लिखा है सांख्योग शब्द वाक्यंख्य और योग शब्द के वाक्य है सांख शब्द का वाक्य क्या है और योग शब्द का वाच्य क्या है किस स्थिति में बताते बीच में ज्ञान तद उपाय समुद्धित्व सम संयुक्त हो ज्ञान से संयुक्त होने पर तथा ज्ञान के उपाय समत्व बुद्धित्व समत्व बुद्धित्वी से संयुक्त होने पर ऐसा समझेंगे आप कि जो संन्यास हैं यहाँ पे कर्मचार है और ये ज्ञान से संयुक्त होगा संन्यास तो फिर किस शब्द का वाचिक होगा शांत शब्द का वाच्य होगा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 बुद्धित्व का अर्थ कर लेना समत बुद्धि सम बुद्धि है जिसकी सम बुद्धि करते सम बुद्धि वाला और से करेंगे तो सम बुद्धि को कहेगा वो समत बुद्धि समझ लेना पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर कि संन्यास तथा कर्म योग हुए दोनों ही या सं्यास और कर्म ही योग ही ज्ञान तथा उसके उपाय समत बुद्धि आदि से युक्त होने पर शांत तथा योग शब्द के वाक्य होते हैं लग जाएगा यह भगवान का मत है यह भगवान का मत है तो अब ध्यान देंगे समत्व बुद्धि से युक्त होकर जब कर्म किया जाएगा, तब वो कभी भी बंधन कारक हो सकता है, है? समत्व बुद्धि से और आदि है ना, आदि से फल कामना से रहित समत्व बुद्धि के अंतर्गत ही फल कामना का भाव आ जाएगा, नहीं, आ जाएगा ना। और देख लेना समस्त बुद्धि का मतलब क्या है की फल मिले या न मिले क्या रहना कम रहना हल्की प्राप्ति और अप्राप्ति में क्या रहना सम रहना, सम रहना ये तो है ना आदि से देख लेना आपके फल कामना का त्याग या यथा युग जो बनता हो उसको ले लेना तो पाठ देखेंगे यहाँ पर कि जो समत्व बुद्धि ज्ञान युक्त ज्ञान सही संन्यास से क्या मिलेगा ज्ञान सही संन्यास से मुख्य मिलेगा अच्छा और समत्व बुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म किए जाएंगे वो बंधनकारक होगा क्या तो वो भी क्या है की ज्ञान के द्वारा मुख्य साधन बन जाएगा तो इस प्रकार दोनों के विरुद्ध फल हो सकते हैं क्या अब ध्यान देना यदि कर्म समत्त बुद्धि तो क्या हाँ तो यदि रहता तब तो दोनों के फल हो जाते। तो जहाँ पर दोनों का विरोध कहा जाता है न ज्ञान कर्म का वहाँ पर कैसे कर्म लेना है समस्त बुद्धि से है जहाँ विरोध कहा जाए नहीं, नहीं? क्या बोला आपने समस्त बुद्धि से रहित ठीक कह जब ज्ञान और कर्म का विरोध कहा जाए तो वो कर्म कैसे हैं समस्त बुद्धि से, से? और फल कामना से रहित है विरोध जब कहा जाएगा तब ज्ञान कर्म का विरोध कहा जाएगा तो, तो कर्म कैसे होंगे फल कामना से हाँ तब फल कामना से सही होंगे और वो कर्म कैसे होंगे समस्त बुद्धि से रहित होंगे तब ज्ञान और कर्म का विरोध होगा और जो कर्म कैसे है की समत्त बुद्धि से युक्त है और फल कामना से रहित है वो कर्म में और ज्ञान में कोई विरोध रहता है नहीं। नहीं। नहीं। ये ध्यान रखना ठीक है तो ऐसा ये समझिएगा आप इसी भगवतो मतम या भगवान का मत है अतः अप्री अप्रकृत प्रक्रिया न इसलिए प्रकरण विरुद्ध वर्णन नहीं है इसलिए प्रकरण प्रकरण विरुद्ध वर्णन नहीं है या समझ समझना यह प्रकरण विरुद्ध कथन नहीं है एकस्थित समय अनुष्ठान एक के भी सम्यक अनुष्ठान से एक के भी अनुष्ठान से उभयो उभल कथम विन्दे दोनों का फल कैसे प्राप्त होता है इसी उच्च से इस पर भगवान कहते हैं ओम पूर्ण मद अगर जिनको पाठ में जाना है तो जाइए बाकी दो चार मिनट थोड़ा काम कर दो वो लकड़ी वहां रखी है ना उधर उसको ला करके इसको इधर डाल दो इस जगह डाल दो के के इस पोस्ट के पीछे डाल दो या तो यहाँ भी डाल सकते हो है? नहीं नहीं वो कोने की लकड़ी जो पड़ी है वो आड़ में है कुआ वाली नहीं लाना है वो आड़ में है उधर उधर दोन में जो है यहाँ भी डाल सकते हैं यहाँ उधर भी डाल सकते हैं और तो जड़ में ठीक नहीं रखना बरसात में फिड़ जाती है जड़वाली जिम कर देखे देखे। तो हमारे कमरे में दोबारा खेल आए ना रेडियो